परिणाम यानी या है है ना इसे करता धर्मेघ समाधि का धर्मेघ समाधि थी धर्मेघ या कहेंगे भाषा के अनुसार धर्म एक समाधि का उदय होनी थी लगती है बात धर्म एक समाधि का उदय होने से या धर्मवे समाधि का आरंभ होने धर्म समाधि का उदय होने से कृतार्था नाम कृतार्थ हुए गुणों का कृतार्थ हुए गुणों के परिणाम क्रम की समाप्ति होती है कृतार्थ हुए गुण गुणों के गुण कृतार्थ होते हैं कब जब भोग और में सब दे चुके हैं तो भोग तो दे ही रहे हैं यदि अपवर्ग दे दिया तो गुण कैसे हो गए कृतार्थ हो गए गुणों का प्रयोजन हो गया कृत अर्थ एन है नियोजन जिसने भोग और भो अपवर्ग भो को प्रयोजन सम्पन्न कर दिया है ऐसे गुणों को क्या कहते हैं कृतार्थ हुए गुण तो जो अकवर्ग भी हो जाता है धर्म समाधि से तो गुण कैसे हो गए कृतार्थ तो कृतार्थ हुए तो गुणों की परिणाम क्रम की समाप्ति होती है परिणाम क्रम की समाप्ति परिणाम क्रम देखेंगे परिणाम क्रम का मतलब है यहाँ पर कार्योत्पादन कार्योत्पत्ति तो गुणों के कार्योत्पत्ति किस समाप्ति होती है देखो गुण क्या है दे इंद्री और विषय रूप में परिणत होकर के प्राप्त होते रहते हैं गुण है दे इंद्री और विषय रूप में परिणत होकर पुरुष के भोग के लिए प्रस्तुत होते हैं किस किस भोग में देह इंद्री विषय रूप में परिणत होकर पुरुष उपस्थित होते हैं जिसकी धर्मेयर समाधि हो गई उसको नूतन दे प्राप्त हो गई हाँ और फिर क्या है की और विषय प्राप्त होंगे उसको तो उसको क्या है गुणों के परिणाम क्रम की समाप्ति हो गई गुणों का परिणाम जो होता है ना देके तो लिए नहीं होगा जिसकी में समाधि हो गई जिसकी धर्मिक समाधि हो गई उसके लिए क्या होगा गुणों का परिणाम नहीं होगा तो गुणों के परिणाम का क्रम एक क्रम एक परिणाम होगा फिर दूसरा परिणाम फिर तीसरा परिणाम ऐसा ये परिणाम होते रहते हैं तो तथा धर्मिक समाधि का उदय होने से हुए गुणों के परिणाम क्रम की समाप्ति हो जाती है परिणाम क्रम कर से करते गुणों की कार्योत्पत्ति समाप्त हो जाती है या गुणों का अधिकार समाप्त हो जाता है ऐसा भी कह सकते हैं किसके लिए जिसकी धर्मिक समाधि हो चुकी है उसके लिए तथा कर धर्म निधस्त उदय से लेना धर्म एक है ना धर्म समाधि का उदय होने से कृतार्थ हुए गुणों के परिणाम क्रम की समाप्ति हो जाती है है ना परिणाम क्रम की समाप्ति हो जाती है अब ध्यान देंगे क्योंकि कृत भोग का अर्थात किए हुए भोग और रफुवर्ग वाले कौन गुण मतलब भोग और रफुवर्ग को, को संपन्न जिन्होंने कर दिया है ऐसे गुण मतलब क्या क्या कहूँ भोग और अफुवर्ग भोग और अफवर्ग को संपन्न कर चुके तथा परिसमाप्त क्रम वाले समाप्त हुए क्रम वाले तो समाप्त हुए परिणाम क्रम वाले जिनका परिणाम क्रम समाप्त हो जाएगा गुणों का तो ऐसा लगाएंगे जो पुरुष का भोग और अफुवर्ग रूप योजन संपन्न कर चुके हैं तथा जिनका परिणाम क्रम समाप्त हो गया है ऐसे गुण क्षण अपि अवस्थापुन न उत्साह एक क्षण भी एक क्षण भी स्थाई नहीं रह सकते या एक क्षण भी स्थिर नहीं रह सकते ध्यान देंगे ऐसे गुण जो है ना उस पुरुष के प्रति परिणत होकर स्थिर नहीं रह सकते उस पुरुष के प्रति दे इंद्री और द्वित रूप में परिणत होकर स्थिर नहीं रह सकते ये मतलब है गुण रहेंगे उसके लिए उनका परिणाम नहीं होगा ही करूँ की क्योंकि भोग तथा अपवर्ग रूप योजन को सम्पन्न कर चुकने वाले भोग तथा को कर चुकने वाले या भोग तथा को संपन्न करने वाले समाप्त हुए परिणाम को संपन्न करने वाले तथा समाप्त हुए परिणाम क्रम वाले गुण एक क्षण भी स्थायी नहीं रह सकते है एक क्षण भी स्थायी नहीं रह सकते मतलब उसके सामने एक क्षण भी परिणत होकर स्थायी नहीं रह सकते ये उसके लिए नहीं रहेंगे रहेंगे गुड़ पर उसके लिए इन रूपों में परिणाम नहीं होगा उसको उसके लिए अब काफी दिन का पार्ट बाकी है उसको भाषो धीरे धीरे फिरा रहेंगे